नोशो टॉक मैं कहता आंगन देखी नंबर टू की बात करोगे तो मैं कहूंगा तुम कभी जन्मे ही नहीं हो फिर जब बुद्ध कहते हैं कि बस एक बबूला था जो मिट गया मैं था ही नहीं तो जाऊंगा कहा तो फिर चिन्हे कौन और अजन्मा क्या सागर है लहरें आती हैं और चली जाती हैं और सागर बना रहता है लहरें सागर से जरा भी अलग नहीं फिर भी लहरें सागर नहीं है लहरें सिर्फ सागर में उठे रूप है आकार बनेंगे मिटेंगे जो लहर बनी ही रहे उसको लहर कहना बेकार लहर का मतलब यह है कि आई भी नहीं और गई लहर शब्द का भी मतलब है उठी भी नहीं की जा चुकी जिसमें उठती है वो सदा है जो उठती है वो सदा नहीं है तो सदा की छाती पर परिवर्तनशील का नृत्य है सागर तो अजन्मा है लहर का जन्म होता है सागर की कोई मृत्यु नहीं लहर की मृत्यु होती है। लेकिन लहर भी अगर ये जान ले कि मैं सागर हूं तो जन्मे और मरने के बाहर हो गई जब तक लहर समझती है कि मैं लहर हूं तभी तक जन्मने और मरने के भीतर जो भी है वो अजन्मा है उसकी कोई मृत्यु नहीं क्योंकि जन्म होगा कहां से शून्य से कुछ पैदा नहीं होता मृत्यु होगी कहां शून्य में कुछ होता है तो जो भी है अस्तित्व वो तो सदा है समय कुछ भी अंतर नहीं कर पाता काल से कोई रेखा नहीं पड़ती लेकिन ये जो अस्तित्व है ये अस्तित्व हमारी पकड़ में नहीं आता क्योंकि तो हमारी इंद्रियों की पकड़ में सिर्फ रूप आता है आकार आता है नाम रूप के अतिरिक्त हमारी इंद्रिया कुछ भी पकड़ नहीं पाती ये बहुत मजे की बात है कि सागर के किनारे आप सैकड़ों बार खड़े हुए होंगे और अनेक बार कहा होगा कि मैं सागर देख कर लौटा लेकिन देखिए आपने सिर्फ लहरें सागर आपने कभी देखा नहीं सागर कभी दिखाई पा सकता है आप जो भी देखेंगे वो लहर इंद्रियां सिर्फ ऊपर जो है उसे पकड़ पाती हैं भीतर जो है वो छूट जाती है ऊपर भी आकार भर को पकड़ पाते आकार के भीतर जो निराकार है वो छूट जाता तो नाम रूप का जो जगत है वो इंद्रियों के देखने की वजह से पैदा हुआ है वो कहीं है नहीं जो भी नाम रूप में है वो सब जन्मा है और मरेगा जो उसके पार है वो सदा है ना वो जन्मा है ना वो मरेगा तो जब बुद्ध कहते हैं कि बबूले की भांति में उठा तो वे दो बातें कर रहे हैं सच पूछा जाए तो बबूले में होता क्या है अगर बबूले में हम प्रवेश करें तो हवा का थोड़ा सा आयतन बबूले के भीतर होगा उसी हवा का जो बबूले के बाहर अनंत होकर फैली है इस विराट हवा के और बबुल के बीच की हवा के बीच पानी की एक पतली सी दीवार होती है एक फिल्म की दीवार जरा सी पानी की पतली दीवार जिसको दीवाल कर कहना भी ठीक नहीं सिर्फ पानी की पतली फिल्म है वो पानी की जरा सी पतली फिल्म हवा के एक छोटे से हिस्से को कैद कर देती है पानी की पतली फिल्म और हवा का छोटा सा हिस्सा कैद होकर बबूला सुन जाता स्वभावता है। सब चीजें बड़ी होती हैं बबूला भी बड़ा होता है। और बड़े होने में टूटता है और टूट जाता फिर हवा बाहर की हवा से मिल जाता फिर पानी पानी में गिर जाता बीच में जो निर्मित हुआ था वो इंद्रधनुषी अस्तित्व था रेनबो एक्जिस्टेंस कहीं कुछ अंतर नहीं पड़ा था शाश्वत प्राणों में सब वैसी लेकिन एक रूप निर्मित हुआ वो रूप जन्मा और मरा हम भी अपने को बबूले की तरह देखते हैं रूप का बनना और मिटना भीतर जो है वो सदा से है लेकिन हमारी आइडेंटिटी हमारा तादात्म होता है बबूले से तो मैं कहता हूं कि अगर आपके शरीर को देख के कहूं तो कहूंगा कि आप मरण धर्म है मर ही रहे हैं, जन्मे उसी दिन से मर रहे हैं मरने के सिवाय आपने कोई काम ही नहीं किया बबुल को फूटने में सात क्षण लगते होंगे आपको फूटने में सत्तर वर्ष लगेंगे समय की अनंत धारा पर सात क्षण और सत्तर वर्ष में कोई भी फर्क नहीं सब फर्क हमारी छोटी आंखों के फर्क अगर समय अनंत है ना उसका कोई प्रारंभ है और ना कोई आदि है तो सत्तर साल में और सात क्षण में कौन सा फर्क होगा हाँ समय अगर सीमित हो 100 ही साल का हो तो फिर सत्तर साल में और सात क्षण में फर्क होगा सात क्षण बहुत छोटे होंगे सत्तर साल बहुत बड़े होंगे लेकिन अगर दोनों तरफ कोई सीमा नहीं है इस तरफ कोई प्रारंभ हो ना उस तरफ कोई अंत तो सात क्षण में और सत्तर साल में क्या फर्क हमें फिर भी निम्न हो सकता है कि की साक्षर और सत्तर साल में फर्ज लेकिन अगर हम समय की पूरी धारा को देखें तो क्या फर्क आनंद की तुलना में सात साक्षण भी उतने ही हैं, सत्तर वर्ष भी उतने कितनी देर में फूट जाता है बबूला ये बड़ा सवाल नहीं है बनता है तभी से फूटना शुरू हो जाए इसलिए मैंने कहा कि शरीर को देख कर कहें शरीर से मेरा मतलब है नाम रूप से निर्मित जो दिखाई पड़ रहा है और आत्मा से मेरा मतलब है नाम रूप के गिर जाने पर भी जो होगा नाम रूप नहीं थे तब भी था आत्मा से मेरा मतलब है सागर और शरीर से मेरा मतलब है लहर और ये दोनों ही बातें एक साथ समझनी जरूरी है नहीं तो इन दोनों के बीच अगर भ्रम पैदा हो तो जगत की सारी कठिनाइयां खड़ी होती है। भीतर हमारे तो वो है जो कभी मर नहीं सकता इसलिए गहरे में हमें सदा ही ऐसा लगता है मैं कभी न मरूंगा लाखों लोगों को हम मरते हुए देख ले फिर भी भीतर ये प्रतीक नहीं होती कि मैं मरूंगा इसकी गहरे में कहीं कोई ध्वनि पैदा नहीं होती कि मैं मरूंगा सामने ही लोग मरते रहे फिर भी हमारे भीतर न मरने का भाव कहीं सजग होता है किसी गहरे तल में मैं नहीं मरूंगा यह बात हमें जाहिर ही होगी माना कि बाहर के तथ्य और बाहर की घटनाएं कहती ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना मरूंगा तर्क कहते हैं कि जब सब मरोगे तो तुम भी मरोगे लेकिन सारे तर्कों को काटकर भी भीतर कोई स्वर कहीं चला जाता है कि मैं नहीं मरूंगा इसलिए इस जगत में कोई आदमी कभी भरोसा नहीं करता कि वो मरेगा इसलिए तो हम इतनी मृत्यु के बीच जी पाते हैं। नहीं तो इतनी मृत्यु के बीच तत्काल मर जाए जहां सब मर रहा है जहां प्रतिपल हर चीज मर रही है वहां हम किस भरोसे जीते आस्था क्या है जीने की ट्रस्ट कहां है जीने का किसी परमात्मा में आस्था इस आधार पर खड़ी है भीतर की हम कितना ही मृत्यु कहे कि मरते हैं भीतर कोई कहे चला जाता है कि मरते हैं कोई आदमी अपनी मृत्यु को कंसीव नहीं कर सकता उसकी धारणा नहीं बना सकता कि मैं मरूंगा कैसी ही धारणा बनाए वो पाएगा कि वो तो बचा हुआ है अगर वो अपने को मरा हुआ भी कल्पना करे देखे तो भी पाएगा कि मैं देख हूं मैं बाहर खड़ा मृत्यु के भीतर हम अपने को कभी नहीं रख पाते सदा ही बाहर खड़े हो जाते मृत्यु के भीतर कल्पना में भी रखना असंभव है सत्य में रखना तो बहुत मुश्किल हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी जिसमें मैं मर गया क्योंकि तो उस कल्पना में भी मैं बाहर खड़ा देखता रहूंगा वो कल्पना करने वाला बाहर ही रह जाएगा वो मर नहीं पाएगा ये जो भीतर का स्वर है वो सागर का स्वर है जो कहता है मौत का। मौत को भी जानिए लेकिन फिर भी हम मौत से डरते हैं ये हमारे शरीर का स्वर है और इन दोनों के बीच कंफ्यूजन है भीतर के स्वर को हम शरीर का स्वर जिस दिन समझ लेते हैं उसी दिन प्राण कपने लगते हैं उसी दिन हम अंग लगते हैं क्योंकि तो शरीर तो मरेगा इसे हम कितना ही झुट लाए और कितना ही विज्ञान खड़ा करें और कितनी ही चिकित्सा के शास्त्र बनाए और कितनी ही दवाइयों को घेर के बैठ जाएं और कितने ही चिकित्सकों को जानो तरफ खड़ा कर लें फिर भी शरीर एक क्षण को भी नहीं कहता कि मैं बचू शरीर के पास कोई स्वर्ण नहीं है मृत्यु हम जानता है कि मैं बदलू शरीर जानता है वो बबूला है और हम जानते हैं कि हम बबूले नहीं है जिस दिन हम समझते हैं कि हम बबूले हमारे जीवन का सारा उपद्रव शुरू हो जाए वो जो शाश्वत है हमारे भीतर जैसे ही लहर के साथ तादात्म कर लेता है वैसे ही कठिनाई में पड़ता है इस तादात्म का नाम अज्ञान है इस तादात्म के टूट जाने का नाम ज्ञान है कुछ फर्क नहीं होता सब चीजें फिर भी वैसी ही होती शरीर अपनी जगह होता है आत्मा अपनी जगह होता है एक भ्रांति टूट गई तब हम जानते हैं कि शरीर मरेगा इससे हम भयभीत नहीं होते क्योंकि इसमें भयभीत होने का उपाय नहीं है शरीर मरेगा ही भयभीत भी होने का वहां उपाय है जहां बचने की संभावना होती आप ऐसी स्थिति में कभी भयभीत नहीं होते जहां बचने की संभावना ही नहीं होती बचने की संभावना से ही व्यय युद्ध के मैदान पर सैनिक जाता है तो घर से जब तक जाता है तब तक डरा रहता है युद्ध के मैदान पर भी कपा रहता है लेकिन जब बचाव का सब उपाय समाप्त हो जाता है और बम उसके ऊपर ही गिरने लगते हैं तब वो निर्भर हो जाता है तब वो आदमी जो कि जरा सी गोली चल जाती तो घबरा जाता वो है वो बम गिरते रहते हैं गोलियां चलती रहती है और बैठ कर तांस भी खेलते एक बिल्कुल साधारण आदमी कुछ विशेष आदमी नहीं है स्थिति विशेष स्थिति ऐसी है कि जिसमें मौत से डरने का कोई अर्थ नहीं मीनिंगलेस है मौत इतनी प्रगट है क्या बचने का कोई समान नहीं है फिर भी युद्ध के मैदान पर भी बचने की संभावना है क्योंकि कोई मरता है कोई बचता है इसलिए थोड़ा भैसा रखता है लेकिन मृत्यु के मैदान पर तो बचने की कोई संभावना नहीं कोई भी नहीं बरता इसलिए अगर ये भ्रांति हमारी टूट जाए कि मैं शरीर हूं तो उसी के साथ मृत्यु का भय चला जाता क्योंकि शरीर मरेगा ये सुनिश्चितता हो जाती ये नियति डेस्टिनी हो जाती इसका उपाय नहीं है ये भाग्य है शरीर का इसमें रक्ति भर हेरफेर नहीं है एक तरफ ये स्पष्ट हो जाए कि शरीर मरेगा ही मृत्यु शरीर का स्वभाव है मरेगा ऐसा कहना भी ठीक नहीं है वो मरा हुआ ही है और जैसे एक तरफ ये स्पष्ट हो वैसे दूसरी तरफ ये भी स्पष्ट हो जाता है कि वो जो शरीर के पार है वो कभी जन्मा ही नहीं इसलिए मरने का कोशन वहां से भी बेहतर तिरोधित हो जाए क्योंकि जो नहीं मरेगा उसके लिए भय का क्या कारण और जो मरेगा ही उसके लिए भी भय का कोई कारण नहीं है भय इन दोनों के मेल से पैदा होता है भय इससे पैदा होता है कि भीतर कोई कहता है कि बचूंगा और बाहर कोई कहता है कैसे बचूंगा और ये दोनों चीजें मिश्रित हो जाती है ये दो स्वर अलग अलग वीणाओं से उठने में यह पता नहीं चलता ये थोड़ा एक दूसरे में खो जाता है हम इसे एक ही संगीत समझ लेते हैं में निरंतर भय है मृत्यु का फिर भी ऐसे जिए जाने की चेष्टा है जैसे मौत नहीं अज्ञानी जीता ऐसे ही है जैसे मौत नहीं यद्यपि प्रतिपल डरा हुआ जीता है कि मौत है ज्ञानी ऐसे जीता है जैसे मौत नहीं और प्रतिपल जान के जीता है कि किसी भी में मौत हो सकता है और मौत नहीं लेकिन तल का फासला हो गया दो तलों पर अस्तित्व टूट गया परिधि अलग हो गई केंद्र अलग हो गया, लहर अलग हो गई सागर अलग हो गया, रूप अलग हो गया अरूप अलग हो गया फिर ऐसा नहीं कि रूप से भाग जाता है ये भी एक बहुत अद्भुत बात है कि जीवन के जो भ्रांतियां हैं वो हमारे जानने से मिटने वाली भ्रांतियां नहीं है जानने से सिर्फ हमारी पीला मिटती है जिससे शंकर ने निरंतर उदाहरण लिया कि राह पर पड़ी है रस्सी और अंधेरे में दिखाई पड़ जाती है की लेकिन वो उदाहरण बहुत ठीक नहीं क्योंकि उसके पास आ जाने पर पता चल जाता है कि रस्सी है और एक दफ़ा पता चल जाए तो फिर आप कितने ही दूर चले जाएं फिर आपको सांप दिखाई नहीं पड़ सकती लेकिन जीवन का भ्रम इस तरह का नहीं जीवन का भ्रम ऐसे जैसे आप सीधी लकड़ी को पानी में डाल दें वो तिरछी दिखाई पड़ते आप बाहर निकाल के फिर देखने की सीधी है फिर पानी में डालें वो फिर तिरछी डाल हाथ डाल के पानी में टटोल पाएंगे कि सीधी है लेकिन फिर भी तिरछी दिखाई पड़ते आपके ज्ञान से उसके तिरछु होने का रूप नहीं मिटता है लेकिन तिरछी है इसका भ्रम मिट जाता है तो जीवन का जो हमारा भ्रम है वो सांप और रस्सी वाला भ्रम नहीं है वो हमारा पानी में डाली गई सीधी लकड़ी का तिरछा दिखाई देने वाला भ्रम भली भांति जानते हैं कि लकड़ी तिरछी नहीं फिर भी तिरछी दिखाई पड़ो बड़े से बड़ा वैज्ञानिक जो सब तरह से जांच परख कर, कर चुका कि पानी में जाने से लकड़ी तिरछी नहीं होती है फिर भी उसको भी लकड़ी तिरछी दिखाई दे Mikey. वो तिरछी दिखाई पड़ना इंद्रिय है वह आपके ज्ञान से उसका कोई लेना देना नहीं है हाँ, अब आप तिरछा मान के व्यवहार नहीं करेंगे अब आप तिरछा मान के व्यवहार नहीं करेंगे अब आप मान के चलेंगे कि लकड़ी सीधी और देखते रहेंगे कि लकड़ी तिरछी ये दो तल पर बढ़ जाएंगी बातें जानने के तल पर लकड़ी सीधी होगी दिखने के तल पर लकड़ी तिरछी होगी इन दोनों में कोई भ्रांति नहीं रह जाएगी जीने के तल पर शरीर होगा बाहर के तल पर शरीर होगा अस्तित्व के तल पर आत्मा होगा खो नहीं जाएगा ऐसा नहीं कि ज्ञानी को संसार खो जाता है ज्ञानी को संसार नहीं खो जाता ज्ञान को संसार ठीक वैसे होता है जैसा आपको होता शायद और भी प्रगाढ़ होकर और साफ होकर हो, और स्पष्ट होता है रुआ रुआ अस्तित्व का साफ उसकी दृष्टि में होगा खो लेकिन अब वो भ्रम में नहीं पड़ता अब वो जानता है कि रूप उसकी इंद्रियों से पैदा हुए जिससे लकड़ी पानी के भीतर तिरछी दिखाई पड़ती है क्योंकि किरणों का रूपांतरण हो जाता है पानी में किरणों की यात्रा बदल जाती है किरणें थोड़ी झुक जाती हैं उनके झुकाव की वजह से लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ती है हवा में किरणें एक तरह से चलती हैं झुकती नहीं है इसलिए लकड़ी तिरछी दिखाई नहीं पड़ती लकड़ी तिरछी नहीं होती लकड़िया जिस किरण के आधार से दिखाई पड़ती है वो तिरछी हो जाती है लेकिन वो तो दिखाई नहीं पड़ती किरण तिरछी हो जाती तो किरण की तिरछी होने की वजह से लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ती है अस्तित्व तो जैसा है वैसा है लेकिन इंद्रियों से गुजर के जो ज्ञान की किरण है वो थोड़ी तिरछी हो जाती है जानने का जो ढंग है वो बदल जाता है माध्यम की वजह से जैसे कि मैंने एक नीला चश्मा लगा लिया और चीजें नीली दिखाई पड़ने लगी मैं चश्मा उतार के नीचे देखता हूँ देखता हूं चीजें सफेद फिर चश्मा लगाता हूं वो फिर नीली दिखाई पड़ती है अब मैं जानता हूं कि चीजें सफेद लेकिन फिर भी चश्मे से नीली दिखाई पड़ती अब मैं ये भी जानता हूँ कि चश्मे की वजह से नीली दिखाई पड़ती है बात खत्म हो गई चीजें सफेद अब मैं भ्रम पड़ने वाला नहीं अब मैं चश्मा नीला लगाया रहा चीजें नीली दिखाई पड़ती रहेंगी और मैं जानूंगा भली भारतीय की चीजें सफेद है ठीक ऐसा ही आत्मा अमृत है ऐसा जानकर भी शरीर का मरण धर्म होना चलता रहता है अस्तित्व तो सनातन है ऐसा जानकर भी लहरों का खेल चलता रहता है लेकिन अब मैं जानता हूं कि वो चश्मे से दिखाई पड़ता है वो आंख है इंद्री जो ऐसा देखते इसलिए बुद्ध या महावीर या क्राइस्ट जैसे लोगों के वक्तव्य दो तलों पर और हमारी कठिनाई ये है कि हम चूंकि दोनों तलों को अपने भीतर भी संिश्रित कर लेते हैं हम उनके वक्तव्यों को भी संिश्रित कर लेते हैं स्वभावतः है और कभी बुद्ध इस तरह बोल रहे हैं कि जैसे वो शरीर जैसे बुद्ध कहते हैं कि आनंद मुझे प्यास लगी तो पानी लिया अब आत्मा को कोई प्यास नहीं लगते प्यास शरीर को लगती है बुद्ध कह रहे हैं मुझे प्यास लगी आनंद तो पानी ले आ। अब आनंद सोच सकता है कि बुद्ध कहते हैं कि शरीर तो है ही नहीं नामरूप है बबूला है फिर शरीर को तो कैसी प्यास लगी जब जान लिया आपने कि शरीर है नहीं तो आप कैसी प्यास बुद्ध दूसरे दिन कहते हैं कि मैं तो कभी पैदा हुआ नहीं मैं कभी मरूंगा नहीं तो अब सुनने वाले को कठिनाई शुरू होती। सुनने वाले की कठिनाइया है कि वह सोचता है कि ज्ञान में अस्तित्व तो बदल जाएगा ज्ञान में अस्तित्व तो नहीं बदलता सिर्फ दृष्टि बदलती है। और जब बुद्ध कह रहे हैं कि आनंद मुझे प्यास लगी तब भी वो ये कह रहे हैं कि आनंद इस शरीर को प्यास लगी तब भी वो यही कह रहे हैं कि ये जो नाम रूप का बबूला है इसे प्यार लगी अगर नहीं पानी डालेगा तो ये जल्दी फूट जाए वो इतनी कह रहे हैं। लेकिन सुनने वाले की कठिनाई ये है कि जिस तरह वो अपने अस्तित्व को मिलाजुला के जी रहा है दोनों बातों को कभी भी नहीं समझ पाता कि कौन सा और कहां से वैसे ही वो अर्थ वहां से भी निकालना शुरू इसलिए मैंने वैसा कहा और अगर ये दोनों तलों पर दोनों बातें साफ हो जाए सिमोन सिमोनवेल ने किताब लिखी है ग्रेट सब सिग्निफिकेंस ऐसी महत्ता के तल और जितना महान व्यक्ति है उतनी अनेक महत्ताओं के तलों पर वो एक साथ जीता है जीना ही पाता है क्योंकि जब जिस तल का व्यक्ति उसके सामने आता है उसी तल पर उसे बात करनी पड़ती है या फिर बात बेमानी हो जाती बुद्ध अगर बुद्ध की तरह आपसे बात करें तो बेकार होगी आप समझेंगे पागल और ऐसा अक्सर हुआ कि इस तरह के लोगों को हमने पागल समझा पागल समझने का कारण था क्योंकि जो बात उन्होंने की वो बिल्कुल पागलपन की मालूम पड़ी तो या तो वो पागल हो जाएंगे अगर अपने तल पर बोले या आपके तल पर बोले तो उनको ग्रेड नीचे लाना पड़ेगा वो उस तल पर आना चाहिए उन्हें जहां आप समझ पाएंगे जहां वो पागल नहीं मालूम पड़ेगी फिर जितने तलों के लोग उनके पास आते होंगे उतने तल की बात उनको बोलनी पड़ेगी करीब करीब बात ऐसी है कि बुद्ध जैसे व्यक्ति को जितने लोगों से उन्होंने बात कही ऐसा समझ लेना चाहिए कि उतने दर्पण बुद्ध के सामने और सब दर्पणों ने अपनी तस्वीर बना ली <laughs> कोई दर्पण तिरछा था तो हिरछी तस्वीर बनी नहीं तो दर्पण नाराज होता दर्पण से मेरे खानी चाहिए तस्वीर कोई दर्पण लंबा करके दिखाता था तो लंबी तस्वीर बनी कोई छोटा करके दिखाता था तो छोटी तस्वीर बनी अन्यथा दर्पण नाराज होते और या फिर दर्पणों को तोड़ना पड़ता और ठीक करना पड़ता इसलिए बहुत तलों पर वक्तव्य है और कई बार तो एक ही वक्तव्य में बहुत तल होते हैं क्योंकि ऐसा व्यक्ति बोलना शुरू करता है तब वो अक्सर वहीं से शुरू करता है जहां वो होता है और जब वो बोलना अंत करता है तब वो अक्सर वहीं होता है जहां आप होता है कई दफा तो एक ही वाक्य में भी लंबी यात्रा हो जाती क्योंकि जब वो बोलना शुरू करता है तो वहीं से शुरू करता है जहां वो होता है आपसे बड़ी अपेक्षाएं रख के शुरू करता है फिर धीरे धीरे अपेक्षाएं उसे नीचे उठानी पड़ती आखिरी तक वो वहां होता है जहां आप होता और ये दो गहरे खाई विभाजन इनसे जो आखिरी खतरा ख्याल में ले लेना चाहिए वो ये कि इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों बहुत अलग हैं कि भिन्न है की पृथ्वी जैसा मैंने कहा सागर और लहर जैसे ये और मजे की बात है कि सागर तो बिना लहर के कभी हो सकता है लेकिन लहर कभी बिना सागर के नहीं तो निराकार तो आकार के बिना हो सकता है लेकिन आकार कभी निराकार के बिना नहीं होते लेकिन हम अपनी भाषा में देखें तो उल्टा मजा है भाषा में निराकार शब्द में आकार है आकार शब्द में निराकार है। भाषा में निराकार में तो आकार को होना ही पड़ेगा आकार में निराकार ना हो तो चल जाए भाषा हमने बनाई है अस्तित्व की हालत उल्टी है वहां निराकार हो सकता है बिना आकार के आकार कभी बिना निराकार के नहीं हो सकते पूरे हमारे शब्द है ऐसे हैं पूरे शब्द हमारे ऐसे हैं अहिंसा हो कि तो हिंसा हो अहिंसा में शब्द में हमारे हिंसा जरूरी है हिंसा शब्द में अहिंसा आवश्यक है लेकिन ये बड़े मजे की बात है कि हिंसा बिना अहिंसा के नहीं हो सकती है हिंसा के होने के लिए अहिंसा बिल्कुल ही अनिवार्य तत्व तो हिंसा का अस्तित्व नहीं हो सकता हालांकि अहिंसा बिना हिंसा के हो सकती तो इसके कोई जरूरी हिंसा का होना नहीं भाषा हम बनाते हैं और हम अपने हिसाब से बनाते हैं हमारे लिए संसार हो सकता है बिना परमात्मा के परमात्मा कैसे बिना संसार कर रहा ये दो चीजें अलग नहीं है इसलिए इसमें जो विराट है वो छुद्र के बिना हो सकता है लहर के बिना सागर के होने में कोई भी बाधा नहीं लेकिन लहर कैसे होगी सागर के बिना लहर इतनी छोटी है और अपने होने के लिए चारों तरफ सागर से बंधी है सब तरफ सागर उसको पकड़े हुए है तो ही वो है सब तरफ सागर ने उसको उठाया तो ही वो है सब तरफ सागर उसको संभाले है तो ही वो है सागर छोड़ दे तो वो गई सागर हो सकता है उसे उसे किसी लहर ने नहीं संभाला हुआ है उसके लहर के होने का कोई शब्द नहीं ये दो अलग नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अलग है अलग इसलिए कहता हूं कि लहर को भ्रम न हो जाए कि वो अपने को अमृत और निराकार और शाश्वत ना समझ ले अलग है तो भ्रम हो सकता है की कठिनाई पैदा हो सकती है अगर एक ही है तो भ्रम नहीं होगा। और अगर एक का ऐसा अनुभव हो तब तो फिर वो कहेगी कि मैं हूं ही नहीं सागर जी। जब से जीसस बार बार कहते हैं कि मैं कहा हूं वही है पिता जो ऊपर है मैं नहीं हूं वही है ये हमारी हमें दिक्कत होती है हमें तो बहुत कठिनाई होती है क्योंकि या तो हम ऊपर पिता को खोजना चाहते हैं कि वो कौन है ऊपर कहाँ है और या फिर इस आदमी को हम पागल समझते हैं कि आदमी क्या कह रहा है तुम ही तो हो और कौन है पर जी यही कह रहे हैं कि लहर मैं नहीं सागर पर हमें लहरों के सिवाय किसी चीज का कभी कोई दर्शन नहीं हुआ श्री सागर हमारे लिए सिर्फ सब्त है जो है वस्तुता वो हमारे लिए केवल शब्द है और जो मात्र दिखाई पड़ता है वो हमारे लिए सत्य इसलिए मैंने कहा कि शरीर मरण धर्मा है मृत्यु चेतन चिन्ह में मरण धर्मा नहीं है वरण अमृत्व है और उस अमृत्व के ऊपर ही सारी मृत्यु का खेल सागर और लहर को तो हमें समझने में कठिनाई नहीं होती क्योंकि हमने कभी सागर और लहर में इतनी दुश्मनी नहीं मानी लेकिन मृत्यु और अमृत में हमें बड़ी मुश्किल होती क्योंकि हमने बड़ी दुश्मनी मानी रहती दुश्मनी हमारी मानी हुई है सागर और लहर जब मैं कहता हूं तो आपको कठिनाई नहीं होती आप कहते हैं कि बड़े निकट के अस्तित्व में ठीक कहते हैं लेकिन मृत्यु और अमृत तो बड़े विपरीत है पदार्थ और परमात्मा तो बड़ी विपरीत है जन्म और मृत्यु तो बड़ी विपरीत है ये तो एक नहीं हो सकते ये भी एक ही मृत्यु को भी जितना गहरे जाके जाने में पाएंगे परिवर्तन से ज्यादा नहीं लहर भी परिवर्तन से ज्यादा नहीं अमृत को भी जितना खोजेंगे पाएंगे वो शाश्वतता इटर्निटी है और कुछ भी इस जगत में जो जो हमें विपरीत दिखाई पड़ता है वो अपने विपरीत पर ही निर्भर होता है हमारे दिखाई पड़ने में विपरीत के बड़ी अड़चन मृत्यु को और अमृत को बिल्कुल अलग रखते हैं। लेकिन मृत्यु जी नहीं सकती अमृत के बिना उसको भी होने के लिए अमृत से ही थोड़ा सहारा उधार लेना पड़ता है जितनी देर होती है उतनी देर भी अमृत के कंधे पर हाथ रखना पड़ता है झूठ को भी थोड़े देर चलना हो तो सत्य के कंधे पर थोड़ा हाथ रखना झूठ को भी थोड़े कदम रखने हो तो उसको कहना पड़ता है मैं सत्य सत्य साथ दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं लेकिन झूठ सदा दावा करता है कि मैं सत्यू बिना दावा के वो चल नहीं सकता इंच भर चला कि गिरा उसको चिल्ला के घोषणा पड़ती है कि समझ जाओ मैं आ रहा हूं मैं सत्यू वो सब प्रमाण लेके साथ चलता है कि मैं सत्य क्यों सत्य कोई प्रमाण लेके नहीं चलता उसके झूठ के सहारे की कोई भी जरूरत नहीं वो सहारा लेगा तो दिक्कत न पड़ेगा झूठ सहारा न लेगा तो दिक्कत में पड़ेगा अमृत के लिए मृत्यु के सहारे को की कोई जरूरत नहीं है लेकिन मृत्यु की घटना तो अमृत के सहारे ही घटती है शाश्वत के लिए परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं लेकिन परिवर्तन की घटना शाश्वत के बिना नहीं घट सकती इतना ज़रूरत है कि वो जो परिवर्तनशील है वो हमें हमारी जो स्थिति है हमारी जो हम सिर्फ परिवर्तनशील को ही जानते हैं इसलिए जब भी शाश्वत के संबंध में सोचते हैं तो हम परिवर्तनशील से ही कुछ अनुमान लगाते हैं और कोई उपाय नहीं है हमारी हालत ऐसी है जैसा कि अंधेरे में खड़ा आदमी अंधेरे से ही प्रकाश का अनुमान लगाए उसके पास और कोई उपाय नहीं यद्यपि अंधकार भी प्रकाश का ही धीमा रूप है अंधकार भी प्रकाश के बहुत कम होने की स्थिति है कोई अंधकार ऐसा नहीं जहां प्रकाश ना हो छीन होगा और छीन भी कहना ठीक नहीं है सिर्फ हमारी इंद्रियों की पकड़ के लिए छीन हमारी इंद्रिया नहीं पकड़ पाती अन्यथा हमारे पास से इतना बड़े प्रकाश के के बबंडन निकल रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं कि हम देखने तो हम अंधे हो जाएं, लेकिन हमारी इंतहान उनको नहीं पकड़ पाता अंधेरा हो जाता है जब तक एक्सरे नहीं थी हम सोच भी नहीं सकते थे कि आदमी के भीतर भी किरणे आरपार हो रही तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि आदमी के भीतर की हड्डी की तस्वीर भी किसी दिन बाहर आ जाएगी आज नहीं कल और गहरी किरण खोज ली जाएगी और हम एक बच्चे के मां के पेट में जो पहला अणु है उसके आर पार किरण को डाल सकेंगे किसी दिन तो हम उसकी पूरी जिंदगी देख लेंगे कि वो क्या क्या हो जाएगा इसकी सारी संभावनाएं हैं हमारे पास बहुत तरह का प्रकाश गुजर रहा है हमारी आंख नहीं पकड़ती नहीं पकड़ती हमारे लिए नहीं अंधेरा है जिसे हम अंधेरा कहते हैं उसका कुल मतलब इतना ही है कि ऐसा प्रकाश जिसे हम नहीं पकड़ते इस ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी अंधेरे में खड़े होकर कोई आदमी प्रकाश के बाबत जो भी अनुमान लगाएगा वो गलत होंगे माना कि अंधेरा प्रकाश का ही एक रूप है फिर भी अंधेरे से प्रकाश के बाबत जो भी अनुमान लगाए जाएंगे वो गलत होंगे माना कि मृत्यु भी अमृत का एक रूप है फिर भी मृत्यु से अमृत के बाद जो भी अनुमान लगाया जाए वो गलत का हम अमृत को जान लें, तो ही कुछ होता है अंत कुछ भी नहीं मृत्यु से घिरे हुए व्यक्ति अमृत से जो मतलब लेते हैं उनका मतलब इतना होता है केवल कि, कि हम नहीं मरेंगे जो कि बिल्कुल गलत है मृत्यु से घिरा हुआ व्यक्ति अमृत से एक ही मतलब देता है कि मैं नहीं मरूंगा अमृत का मतलब है अमर मृत्यु से घिरे आदमी को कि मैं मरूंगा नहीं जो जानता है अमृत को उसका मतलब है कि मैं कभी था ही नहीं जो नहीं जानता वो कहता है, मैं कभी होऊंगा ही सदा रहूंगा मैं कभी भी नहीं नहीं, नहीं देखते हैं उन दोनों का फर्क बुनियादी है गहरा है मरने को जानने वाला आदमी कहता तो ठीक पक्का हो गया ना कि आत्मा अमर है फिर मैं कभी नहीं मरूंगा वो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होगा उसका जो मतलब होगा वो भविष्य में होगा कि है फिर मैं कभी नहीं मरूंगा जो आदमी जान लेगा अमृत को वो कहेगा मैं कभी था ही नहीं मैं कभी हुआ ही नहीं वह हमेशा पास्ट ओरिएटेड होगा इसलिए चूंकि सारा विज्ञान हमारा मृत्यु के हाथ में घिरा हुआ है इसलिए सारा विज्ञान भविष्य की बात करता है और सारा धर्म चूंकि अमृत के आसपास घिरा था इसलिए वो अतीत की बात करता है, ओरिजिन की एंड की नहीं स्रोत मूल स्रोत क्या है धर्म कहता है जगत कहां से पैदा हुआ कहां से हम आए क्योंकि धर्म कहता है जब हम अगर इस बात को ठीक से जान ले जहां से हम आए हैं वो स्रोत क्या है तो हम निश्चिंत हो जाएंगे कि कहां हम जाएंगे क्योंकि जहां से हम आए हैं उससे अन्यथा हम जा नहीं सकते जो हमारा मूल है वही हमारी डेस्टिनी है वही हमारी नियति वही हमारा अंत जो हमारा आदि है वही हमारा अंत है इसलिए सारे धर्म की चिंतना आदि की खोज में व ओरिजिन जगत आया कहां से अस्तित्व कहां से पैदा हुआ आत्मा कहां से आई सृष्टि कहां हुई सारी चिंतना धर्म की पीछे की खोज है आखिर की और सारा विज्ञान आगे की खोज है कि हम जा कहां रहे हम पहुंचेंगे कहां हम हो क्या जाएंगे कल क्या होगा अंत क्या है उसका कारण है कि विज्ञान की सारी खोज मरण धर्मा कर है धर्म की सारी खोज उनकी है जिनको मृत्यु की बात समाप्त होगी अब मजे की बात है कि मृत्यु सदा भविष्य में मृत्यु का अतीत से कोई लेना देना नहीं जब भी आप मृत्यु के संबंध में सोचेंगे अतीत का कोई सवाल ही नहीं बात ही खत्म नहीं मृत्यु सदा आने वाले कल में और जीवन जहां से आया है वो सदा कल था जहां से जीवन आ रहा है जहां से गंगा आ रही है वो तो गंगोत्री से आ रही है जहां गिरेगी वो सागर है जहां मिटेगी वो कल है जहां बनी है वो कल था मृत्यु से घिरा आदमी जो भी अर्थ निकालेगा वो मृत्यु के ही अनुमान होंगे इसलिए दूसरे तल की बात पहले तल का अनुमान नहीं है दूसरे तल की बात दूसरे तल का अनुभव है ये भी बहुत मजे की बात है कि जो दूसरे तल को जान लेता है वो पहले को तो जानता ही है लेकिन जो पहले को जानता है वो जरूरी रूप से दूसरे को नहीं जानता इसलिए अगर हमने बुद्ध महावीर कृष्ण क्राइस्ट को प्रज्ञावान कहा बुद्धिमान कहा तो हमारा उन्हें बुद्धिमान करने का कारण दूसरा है वो दो तलों को जानते हैं हम एक तल को जानते हैं इसलिए उनकी बात हमसे ज्यादा अर्थपूर्ण है क्योंकि जितना हम जानते हैं उतना तो वो जानते ही हैं उसमें तो अड़चन नहीं उन्होंने भी मृत्यु को जाना है उन्होंने भी दुख जाना है उन्होंने भी क्रोध जाना है उन्होंने भी हिंसा जानी है उतना तो वे जानते हैं जितना हम जानते हैं लेकिन वे कुछ और भी जानते हैं जो हम नहीं जानते इसलिए पूरब के मुल्कों में सदा ही विजडम जो है विज्ञा जो है वो जिसको कहना चाहिए तल परिवर्तन है पश्चिम के मुल्कों में ज्ञान जो है वो उसी तल पर एक उसी तल पर आइंस्टीन कितना ही जानता हो हम जो जानते हैं हमें और उसमें क्वांटिटेटिव अंतर कितना ही जानता हो हम इस टेबल को नाप पाते हैं उसने सारे विश्व को नाप लिया बाकी ये जो अंतर है ये परिमाण का है मात्रा का है कोई गुणात्मक अंतर नहीं यानी कुछ ऐसा वो नहीं जानता है जो कि जो कि मुझसे भिन्न है हाँ मेरे का ही विस्तार है मैं कम जानता हूं वो ज्यादा जानता है मेरे पास रुपया है उसके पास करोड़ रुपये लेकिन जो मेरे पास है उससे भिन्न उसके पास नहीं उसका ही और और ज्यादा राशि है बुद्ध या महावीर को जब हम कहते हैं ज्ञानी तो हमारा मतलब यह नहीं है यह भी हो सकता है कि हमारे तल पर हम ही उनसे ज्यादा जानते हैं नहीं लेकिन हमारा ज्ञान का मतलब है कि वो दूसरे तल पर कुछ जानते हैं जिसमें हम कुछ भी नहीं जानते एक नई यात्रा उन्होंने शुरू की है क्वालिटेटिव अंतर है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि महावीर को आइंस्टीन को सामने खड़ा करें तो आइंस्टीन जो जानता है उस मामले में महावीर बहुत ज्यादा ज्ञानी सिद्ध ना हो उतना एकोमोडेशन उनके पास नहीं होगा तो कहेंगे भाई मैं तो टेबल ही नाप सकता तुम सारे संसार को नाप देते हो तुम दूर तारे चांद तारों की भी लंबाई बता देते हो बाकी मैं नहीं बता सकता मैं तो इस कमरे को भी नाप लूं तो बहुत लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हो क्योंकि तुम जो जानते हो वो कंसीमेबल है उसमें कोई ऐसा मामला नहीं है अगर कमरा नापा जा सकता है तो तारे भी ना जा सकते हैं इसमें कोई कहीं कोई क्रांति घटित नहीं हो गई है आइन के भीतर कोई म्यूटेशन नहीं हो गया ये कोई दूसरा आदमी नहीं है ये आदमी वही है हाँ उसमें ही ज्यादा कुशल है जिसमें हम अकुशल है उसमें ही ज्यादा गतिमान जिसमें हम मन गति हैं उसमें ही दूर तक गया जिसमें हम थोड़ी दूर गए उसमें ही गहरा गया जिसमें हम बाहर से ही लौट आए लेकिन कहीं और नहीं इसके कोई प्रवेश बुद्ध और महावीर या उस तरह के लोग जिनको हमने बुद्धिमान कहा उनसे हमारा प्रयोजन है कि वो जो तल है जानने का मृत्यु का उसके पार में वहां गए जहां अमृत और उनकी बात का मूल्य है उनकी बात का मूल्य एक आदमी जिसने कभी शराब नहीं पी उसकी बात का बहुत मूल्य नहीं कि वो क्या कह रहा है एक आदमी जिसने शराब पी उसकी बात का भी बहुत मूल्य नहीं, नहीं लेकिन एक आदमी जिसने शराब पी और शराब के पार भी गया उसकी बात का बहुत मूल्य जिसने शराब पी नहीं वो बचपन में उसने कोई प्रवणता नहीं पाई उसका वक्तव्य चाइल्डलेस है इसीलिए शराब नहीं पीने वाले कभी भी शराब पीने वालों को समझा नहीं पाते क्योंकि तो नहीं पीने वाले चाइल्डलेस न नहीं शराब पीने वाला जानता है कि हम तुमसे ज्यादा जानते हैं तुम, तुम तो जो जानते हो वो हमने भी जाना है हम तुमसे ज्यादा जानते हैं अगर तुम भी पी कर देखो तभी तुम कुछ कह सको लेकिन जिसने शराब पी और छोड़ी शराब पीने वाला उसकी बात का मूल्य करता है यूरोप और अमेरिका में एक संगठन है शराब पीने वालों का अल्कोहल अनानी मस ये बहुत व्यापक आंदोलन है इसमें वही सिर्फ वही लोग सम्मिलित हो सकते हैं जो शराब में गहरे गए सिर्फ वही लोग सम्मिलित और ये शराब छुड़ाने वालों का आंदोलन लेकिन सिर्फ शराब पीने वाले ही सम्बित हो सकते हैं और ये हैरानी की बात है कि शराब पीने वालों की ये मंडलियां किसी भी नए शराब पीने वालों को फौरन शराब छुड़ा देती क्योंकि वो मैच्योर है शराब पीने वाला उसकी बात समझ पाता है कि जो जो कह रहा है वो कुछ अनुभव है वो गैर अनुभव से नहीं कह रहा उसने भी पिया है और वो भी इसी तरह गिरा है वो भी इन्हीं कठिनाइयों से गुजरा है और पार हुआ है उसकी बात का कोई मूल्य है पर फिर भी ये मैंने उदाहरण के लिए कहा क्योंकि शराब पियो कि ना पियो कि पीने के बाद छोड़ दो बहुत तल का फर्क नहीं हाँ एक तल के भीतर ही सीढ़ियों का फर्क नहीं। लेकिन एक बार अमृत कान को हो जाए तो सारा तल परिवर्तित अगर बुद्ध और महावीर और क्राइस्ट जैसे लोगों की बात का इतना गहरा परिणाम हुआ तो उसका कारण यह था उसका कारण हम जो जानते थे वे जानते ही हैं हम जो नहीं जानते हैं वो भी वे जानते हैं और जो उन्होंने नया जाना है उस नए जानने से वो कह रहे हैं कि हमारे जानने में कहीं बुनियादी भूलें आचार्य श्री महावीर पर हुई चर्चा में आपने बताया था कि महावीर पूर्व जन्म में ही परम उपलब्धि को प्राप्त हो चुके थे केवल अभिव्यक्ति के लिए करुणावश उन्होंने पुनः जन्म धारण किया था इसी प्रकार कृष्ण के बारे में आपका कहना था कि वे तो जन्म से ही सिद्ध थे अब जब जबलपुर में आपकी और मेरी जो वार्ता हुई थी उससे मुझे ऐसा आभास हुआ था कि जो बात महावीर और कृष्ण के बारे में आपने बताई थी वही बात आप पर भी घटित होती है अतएव प्रश्न उठता है ये ऐसी बात है तो आपको किस करुणावश जन्म लेना पड़ा इस संबंध में अपने पूर्व जन्मों और पूर्व जन्मों की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें ताकि वे साधक के लिए उपयोगी हो सकें और ये भी कि पिछले जन्म और इस जन्म में समय का कितना अंतराल रहा बहुत सी बातें ख्याल में लेनी पड़ी पहला तो ऐसे व्यक्तियों के जन्म संबंध में दो तीन बातों के एक जन्म में ज्ञान की यात्रा पूरी हो गई हो तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो एक जन्म और ले सके और चाहे तो ना ले बिल्कुल स्वतंत्रता की इस स्थिति सच तो यह है कि वही एक जन्म स्वतंत्रता से लिया गया होता है अन्यथा तो कोई जन्म स्वतंत्रता का नहीं चुनाव नहीं है बाकी जन्मों में बाकी जन्म तो हमारे वासना के पास में बहुत मजबूरियां हैं लेने पड़े जैसे धकाए गए या खींचे गए या दोनों ही बातें एक साथ हुई हैं धकाए गए हैं पिछले कर्मों से खींचे गए हैं आगे की आकांक्षाओं से तो हमारा जन्म साधारणतः बिल्कुल ही स्वतंत्र घटना है सुन का मौका नहीं सचेतन रूप से हम चुनते नहीं कि हम जन्म ले सचेतन रूप से सिर्फ एक ही मौका आता है जानने का वो तब आता है जब पूरी तरह व्यक्ति स्वयं को जान लिया होता है वो घटना घट गई होती है जिसके आगे पाने को कुछ नहीं होता ऐसा क्षण आ जाता है जब वो व्यक्ति कह सकता है कि अब मेरे लिए कोई भविष्य नहीं क्योंकि तो मेरे लिए कोई वासना नहीं ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं न पाऊं तो मेरी कोई पीड़ा है ये बहुत ही शिखर का क्षण है पीक इस शिखर पर ही पहली दफ़ा स्वतंत्रता मिलती है। अब ये बड़े मजे की बात है कि जीवन के रहस्यों में से एक कि जो चाहेंगे कि स्वतंत्र हो वो स्वतंत्र नहीं हो पाते और जिसके अब कोई चाहने रही वो स्वतंत्र हो जाते जो चाहते कि यहां जन्म ले लें वहां जन्म ले लें तो उनके लिए कोई उपाय नहीं है और जो अब इस स्थिति में है कि कहीं जन्म लेने का कोई सवाल न रहा अब वो इस सुविधा में है कि वो चाहे तो कहीं ले लें लेकिन ये भी एक ही जन्म के लिए संभव हो सकता है इसलिए pues. sort of nah. नहीं कि एक जन्म के बाद इसे स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी इसलिए नहीं कि एक जन्म के बाद उसे स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी जन्म लेने की स्वतंत्रता तो सदा होगी लेकिन एक जन्म के बाद स्वतंत्रता का उपयोग करने का भाव भी खो खोजाएगा वो अभी रहेगा स्वतंत्रता मिलते ही इस जन्म में यदि आपको घटना घट गई परम अनुभव की तो स्वतंत्रता तो मिल गई आपको लेकिन जैसा कि सदा होता है स्वतंत्रता मिलने के साथ ही स्वतंत्रता का उपयोग करने की जो भावदशा है वो एकदम नहीं खो जाएगी उसका भी उपयोग किया जा सके जो बहुत गहरे जानते हैं वो कहेंगे ये भी एक बंधन है ये भी एक बंधन इसलिए जैनों ने जेनों ने इस दिशा में सर्वाधिक गहरी खोज की इस दिशा में जैनों की खोज का कोई भी तुल्ला नहीं है सारे जगत में इसलिए उन्होंने इसे तीर्थंकर गोत्र बंध जिसको नाम दिया यह आखिरी बंधन है स्वतंत्रता का बंधन है आखिरी के इसका भी उपयोग कर लेने का एक मन वो मन ही है इसलिए सिद्ध तो बहुत होते हैं तीर्थंकर सभी नहीं होते परम ज्ञान को कई लोग उपलब्ध होते हैं लेकिन तीर्थंकर सभी नहीं होते। तीर्थंकर होने के लिए यानी इस स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए एक विशेष तरह के कर्मों का जाल अतीत में होना चाहिए शिक्षक होने का वो टीचरहुड का एक लंबा जाल होना चाहिए अगर वो पीछे है तो वो आखिरी धक्का देगा और जो जाना गया है वो कहा जाएगा जो पाया गया है वो बताया जाए जो मिला है वो बांटा जाएगा इस स्थिति के बाद सारे लोग ही दूसरा जन्म एक जन्म और लेते हैं ऐसा नहीं कभी करोड़ में एकांत इसलिए जैनों ने तो करीब करीब औसत तय कर रखी है कि एक कल्प में सिर्फ 24 वो बिल्कुल औसत है पर औसत की वजह से हमको जैसे कि हम कह सकते हैं कि आज बम्बई की सड़कों पर कितने एक्सीडेंट होंगे पिछले 30 साल का सारा औसत निकाल लेंगे तो आज हम कह सकते हैं कि बम्बई पर कितने एक्सीडेंट होंगे और वो करीब करीब सही होने वाले बस ऐसे ही 24 का जो औसत है वो औसत वो अनेक कल्पों के स्मरण का औसत है अनेक कल्पों अनेक बार सृष्टि के बनने और मिटने का जो सारा का सारा स्मरण है उस स्मरण में अंदाजन जो सबका हम भाग दें तो वो चौबीस है यानी एक पूरी सृष्टि के बनने और मिटने के बीच चौबीस व्यक्ति ऐसा बंध कर पाते हैं कि वो एक जन्म का और उपयोग करें इसमें दूसरी बात भी ख्याल रखनी चाहिए कि जब हम कहते हैं कि बम्बई में कितने एक्सीडेंट होंगे आज तो हम लंदन के एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहे या हम कहते हैं कि मरीन ड्राइव के रास्ते में कितने एक्सीडेंट होंगे तो फिर हम बम्बई की और रास्तों की भी बात नहीं कर रहे तो जैनों का जो हिसाब है वो उनके अपने रास्ते का है उसमें जीसस की गणना नहीं होगी कृष्ण महावीर कृष्ण और बुद्ध की भी गणना नहीं होगी लेकिन ये बहुत मजे की बात है कि जब हिंदुओं ने भी गणना की तो वो चौबीस अनुपात पड़ा उनके रास्ते पर और जब बुद्धों ने गणना की तब भी चौबीस अनुपात पड़ा उनके रास्ते पर इसलिए चौबीस अवतारों का ख्याल हिंदुओं में आ गया चौबीस तीर्थंकरों का जैनों में था ही और चौबीस बुद्धों के का ख्याल बौद्धों को आ <laughs> इसका कभी बहुत गहरा हिसाब ईसाइयत में और इस्लाम ने लगाया नहीं लेकिन इस्लाम ने यह जरूर कहा कि मोहम्मद पहले आदमी नहीं पहले और लोग होंगे और जिन चार लोगों के लिए मोहम्मद ने इशारे किए कि मुझसे पहले चार लोग हुए वो इशारे दो कारणों से अधूरे और धुंधले हैं वो इसलिए अधूरे और धुंधले हैं कि मोहम्मद के पीछे मोहम्मद का रास्ता नहीं है मोहम्मद का रास्ता मोहम्मद से शुरू होता है महावीर जितनी स्पष्टता से गिना सके अपने पीछे के चौबीस हाथ उतना दूसरा नहीं गिना सका दुनिया में क्योंकि महावीर पर वो रास्ता करीब करीब पूरा होता है तो अतीत के बाबत बहुत साफ हुआ जा सकता था मोहम्मद के आगे मामला था उसके बाबत साफ होना बहुत कठिन था जीसस ने भी पीछे के लोगों की गणना करवाई लेकिन वो भी धुंधली है क्योंकि जीसस का विरासत रास्ता नया शुरू होता है बुद्ध ने पीछे के लोगों की कोई साफ गणना नहीं करवाई, सिर्फ कभी कभी बात की इसलिए 24 बुद्धों की बात है पीछे के नाम एक भी नहीं इस मामले में जैनों का खोज भी गहरी है और बहुत प्रमाणिक रूप से बहुत मेहनत की है उस मामले इसलिए एक एक व्यक्ति का पूरा ठिकाना हिसाब सारा रखा है प्रत्येक रास्ते पर अंदाजन चौबीस लोग एक जन्म और लेंगे ज्ञान के बाद ये जन्म मैंने कहा करुणा से होगा इस जगत में बिना कारण कुछ भी नहीं हो सकता और कारण केवल दो ही हो सकते हैं या तो कामना हो या करुणा हो तीसरा कोई कारण नहीं हो या तो मैं कुछ लेने आपके घर आऊँ या कुछ दोन देने आऊँ और तीसरा कोई उपाय क्या हो सकता आपके घर या तो लेने कुछ आऊ तो कामना हो या कुछ देने आऊ तो करना हो तीसरा आपके घर आने का कोई अर्थ नहीं है कोई कारण भी नहीं कोई प्रयोजन भी नहीं कामना से जितने जन्म होंगे वो सब प्रथम होंगे क्योंकि आप मांगने के संबंध में स्वतंत्र कभी भी नहीं हो सकते भिकमंगा कैसे स्वतंत्र हो सकता है? तो भिकमंगे के स्वतंत्र होने का कोई उपाय नहीं क्योंकि तो सारी स्वतंत्रता देने वाले पर निर्भर है लेने वाले पर क्या निर्भर हो सकती है लेकिन देने वाला स्वतंत्र हो सकता है तो ना भी लो तो भी दे सकता है लेकिन तुम ना दो तो ले नहीं सकता महावीर और बुद्ध की सारी की सारी जो दान है वो हमने लिया ये जरूरी नहीं वो दिया उन्होंने इतना निश्चित लेना अनिवार्य रूप से नहीं निकलता लेकिन दिया जो मिला वो बांटने की इच्छा स्वाभाविक है पर वो भी अंतिम इच्छा है इसलिए उसको भी बंध ही कहा है जो जानते हैं उसको भी कर्म बंद ही कहा है वो भी बंधन है आखिर आना तो मुझे आपके घर तक पड़ेगा ही चाहे मैं मांगने आऊंगा चाहे देने आऊँ आपके घर से बंधा तो रहूंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर से नहीं बंधा रहूंगा आना तो पड़ेगा आपके घर तक और बड़ी जो कठिनाई है वो ये है कि चूंकि आपके घर सदा मांगने वाले ही आते रहे हैं और आप भी सदा कहीं मांगने ही गए हैं इसलिए जो दैन आएगा उसको समझने की कठिनाई शॉप आ गई और ये भी मैं आपसे कहूं और इसलिए एक और भी बहुत जटिल चीज पैदा हुई कि चूंकि आप देने को समझ ही नहीं सकते इसलिए बहुत बार ऐसे आदमी को आपसे लेने का भी ढोंग करना है आपको भी समझ नहीं आपके लिए ये बात बिल्कुल ही समझ के परे है कि कोई आदमी आपके घर देने आया हो तो आपके घर रोटी मांगने आ गया है इसलिए महावीर के सारे उपदेश जो हैं वो किसी घर में भोजन मांगने के बाद दिए गए उपदेश वो तो सिर्फ धन्यवाद है आपने जो भोजन दिया उसके धन्यवाद अगर महावीर भोजन मांगने आए तो आपकी समझ में आ जाता है फिर वो किसी धन्यवाद देने में दो शब्द कहकर चले जाते हैं आप इसी प्रसन्नता में होते हैं कि दो रोटी हमने दिए बड़ा काम किया करूणा में आप इसको भी ना समझ पाएंगे कि कोरोना की दृष्टि को ये भी देखना पड़ता है कि आप आप ले भी सकेंगे और अगर आपको देने का कोई भी उपाय न दिया जाए तो आपका अहंकार इतनी कठिनाई पाएगा कि बिल्कुल न ले सकेगा इसलिए ये अकारण नहीं है कि महावीर बुद्ध भिक्षा मानते रहे अकारण नहीं है क्योंकि आप उस आदमी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते जो सिर्फ दिए चला जाए आप उसके दुश्मन हो जाएंगे आप उसके बिल्कुल दुश्मन हो जाएंगे ये बहुत उल्टा लगेगा देखने में कि जो आदमी आपको दिए ही चला जाए आप उसके दुश्मन हो जाए क्योंकि आपको तो देने का वो कोई मौका ही नहीं देता आपसे वो कुछ मांगते ही नहीं तो नहीं हो जाता। इसलिए वो छोटी मोटी चीजें आपसे मांग लेता हैं कभी भोजन मांग गया आपके घर पे कभी उसने कहा कि चीवर नहीं है कभी उसने कहा कि ठहरने की जगह नहीं है उसने, उसने आपसे कुछ मांग लिया आप बिल्कुल निश्चित नहीं आप बराबर हो गए हमने तो एक मकान दे दिया हमने एक दुकान दे दी कि हमने एक थैली वेट कर दी हमने कुछ दिया उसने क्या दिया उसने, दिया? उसने दो बातें कही कि तो बुद्ध ने तो अपने सन्यासी को भिक्षु ही नाम दे दिया कि तू तो भिक्षु के साथ ही चलिए तू तो भिखारी होकर ही दे सकेगा जो तुझे देना है ढंग तू रखना मांगने का और देने का इंतजाम करना करुणा की अपनी कठिनाई है और उस तल पर जीने वाले आदमी की बड़ी मुसीबतें उसकी मुसीबत हम समझ नहीं सकते वो ऐसे लोगों के बीच जी रहा है जो नाम उसकी भाषा समझ सकते जो सदा ही उसे मिसअंडरस्टैंड करेंगे जो कि उसे कभी समझ ही नहीं सकते अनिवार्यता है इसमें कोई, इसमें कोई वो को, उसको कोई हैरानी नहीं होती जब आप उसे गलत समझते हैं तब कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि माना ही जाना है कि स्वाभाविक है ये, ये होगा आप अपनी जगह से अनुमान लगाएंगे तो जिन लोगों के जीवन में पिछले जन्मों में अगर बहुत ज्यादा बांटने की क्षमता का विकास न हुआ हो तो वो तो उनका ज्ञान हुआ और वो तत्काल तिरोहित हो जाए तत्काल तिरोहित हो जाए दूसरा जन्म उनका नहीं बन जाए इस संबंध में ये भी ख्याल ले लेने जैसा है कि बुद्ध और महावीर और इन सबका सम्राटों के घर में पैदा होना एक और गहरे अर्थ से जुड़ा हुआ है एक और गहरे रहे से जुड़ा जैनों ने तो स्पष्ट धारणा बना रखी थी कि तीर्थंकर का जो जन्म हो वो सम्राट के घर में ही हो और इसलिए मैंने पीछे बात भी की है कि महावीर का जन्म तो गर्भ तो हुआ था एक ब्राह्मण के ब्राह्मणी के गर्भ में लेकिन कथा है कि देवताओं ने उस गर्व को निकाल के छतरी के गर्भ में पहुंचाया उसे बदला क्योंकि तीर्थंकर को सम्राट के घर में ही पैदा होना चाहिए कारण कारण सिर्फ इसलिए कि सम्राट के द्वार पर पैदा होके अगर वो भिखारी हो जाए तो लोग उसे ज्यादा समझ सकेंगे लोग ज्यादा समझ सकेंगे और सम्राट से उनकी सदा ही लेने की आदत रही है शायद उस आदत की वजह से थोड़ा सा जो ये देने आया है वो भी इससे ले सकेंगे सम्राट की तरफ सदा ही ऊपर देखने की आदत रही है तो सड़क पर भीप मांगने भी खड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल ही इसे नीचे नहीं देख लेंगे वो तो पुरानी आदत थोड़ा सा हारा देगी इसलिए टेक्निकल तकनीकी ख्याल था कि उसे ऐसे घर से ही पैदा करके लाना चाहिए और चूंकि चुनाव उसके हाथ में था इसलिए इसमें कठिनाई न थी ऐसे इसमें बहुत कठिनाई है लेकिन चूंकि चुनाव उसके हाथ में इसलिए बहुत कठिनाई नहीं है चुना जा सकता है ये सारे महावीर या बुद्ध का सारा ज्ञान पिछले जन्म का है उस सारा का सारा जन्म बटता है पूछा जा सकता है कि ये ज्ञान अगर पिछले जन्म का है तो महावीर इस जन्म में भी साधना करते हुए दिखाई पड़ते इससे ही सारी भ्रांति पैदा हुई इससे सारी भ्रांति पैदा हुई क्योंकि महावीर फिर साधना क्यों करते हैं वो तो फिर साधना क्यों करते हैं कृष्ण ने ऐसी कोई साधना नहीं की महावीर बुद्ध ने इस तरह की साधना की साधना सत्य को पाने के लिए नहीं सत्य को पाने के लिए नहीं सत्य तो पा लिया गया लेकिन <coughs> उस सत्य को बांटना पाने से कोई कम कठिन बात नहीं थोड़ी ज्यादा ही कठिन और अगर एक विशेष तरह के सत्य देने हैं जैसे कि कृष्ण का सदस्य सत्य जो है वो विशेष तरह का नहीं कृष्ण का सत्य बिल्कुल निर्विशेष है इसलिए कृष्ण जैसी जिंदगी में है वहीं से उसको देने की कोशिश में सफल हो सके महावीर और बुद्ध के सत्य बहुत ही स्पेशलाइज्ड है वो जिस मार्ग की बात कर रहे हैं वो मार्ग बहुत ही विशिष्ट और वो मार्ग इस बहुत ही विशिष्ट है कि अगर महावीर किसी से कहें कि तू तीस दिन उपवास कर ले और उसे पता हो कि महावीर ने कभी उपवास नहीं किया वो सुनने के लिए राजी नहीं है सकता सुनने के लिए राजी नहीं हो सकता महावीर को बारह साल लंबे उपवास सिर्फ जिनको उन्हें कहना है उनके लिए करने पड़े अन्यथा इनको उपवास की बात ही नहीं कही जा सकती महावीर को 12 वर्ष मौन उनके लिए रहना पड़ा है जिनके लिए 12 दिन मौन रखवाना नहीं तो महावीर की बात ही सुनने वाले नहीं है बुद्ध का तो और भी एक मजेदार कथन है क्योंकि बुद्ध एक बिल्कुल ही नई साधना परंपरा को शुरू कर रहे थे महावीर कोई नई साधना परंपरा को शुरू नहीं कर रहे थे महावीर के पास तो पूर्ण विकसित विज्ञान था एक जिसमें वो अंतिम थे प्रथम नहीं शिक्षकों की एक लंबी परंपरा थी बड़ी शानदार परंपरा थी और बहुत सुश्रृंखलित परंपरा थी जिसमें श्रृंखला इतनी साफ थी कि जो कभी नहीं खोई जिसमें परंपरा से जो मिला हुआ धरोहर थी वो कभी भी खोई नहीं महावीर तक तो वो इतनी ही सातत्यपूर्ण थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं इसलिए महावीर के लिए कोई नया सत्य नहीं देना था एक सत्य देना था जो चिर पोषित था और चिर परंपरा से जिसके लिए बल था लेकिन महावीर को अपना व्यक्तित्व तो खड़ा कर ही था कि इस व्यक्तित्व से लोग सुन सके नहीं तो लोग सुन नहीं सकेंगे इसलिए मजे की बात है कि महावीर को सर्वाधिक जैन याद रखे हो बाकी तेईस को सर्वाधिक बोल रहे भी बहुत आश्चर्यजनक है क्योंकि महावीर आखिरी है ना तो पायनीयर है न तो प्रथम ना ही कोई नया अनुदान है महावीर का जो जाना हुआ था बिल्कुल परखा हुआ था उसको ही प्रकट किया है फिर भी महावीर सर्वाधिक याद रहे और बाकी तेईस बिल्कुल ही पौराणिक जैसे हो गए मैथोलॉजिकल हो गए और अगर महावीर ना होते तो तेईस का आपको नाम भी पता नहीं होता उसका गहरा कारण महावीर ने 12 साल जो अपने व्यक्तित्व को निर्मित करने का प्रयास किया वो बाकी इनमें से कोई व्यक्तित्व को निर्माण नहीं किया था ये अपनी साधना से गुजर रहे थे महावीर का बहुत व्यवस्थित उपक्रम था साधना में कभी व्यवस्थित तो उपक्रम नहीं होता महावीर के लिए साधना का एक अभिनय था जिसको उन्होंने बहुत सुचारू रूप से पूरा किया इसलिए महावीर की प्रतिमा जितनी निखर में प्रकट हुई उतनी प्रतिमा बाकी कोई वो सब हो गए और खो गए महावीर ने बिल्कुल कलाकार की तरह व्यक्तित्व को खड़ा किया सुनियोजित था मामला क्या उन्हें करना है इस व्यक्तित्व से उसकी पूरी तैयारी थी उस पूरी तैयारी के साथ वो प्रगट हुए बुद्ध पहले इस अर्थ में कि वो एक नया सूत्र साधना का लेकर आया इसलिए बुद्ध को एक दूसरे ढंग से गुजरना पड़ा एक बहुत मजे की बात है और उससे भ्रांति पैदा हुई कि बुद्ध साधना कर रहे हैं बुद्ध को भी पहले ही जन्म में अनुभव हो चुका है इस जन्म में उन्हें अनुभव बांटना है लेकिन बुद्ध के पास कोई सुनियोजित परंपरा नहीं बुद्ध की खोज निजी वैयक्तिक खोज उन्होंने एक नया मार्ग तोड़ा है उसी पहाड़ पर एक नई पगडंडी तोड़ी पर राजपथ भी महावीर के पास राजपथ, जिसकी चाहे उदघोषणा कर रही हो जिससे चाहे लोग भूल गए हो लेकिन जो बिल्कुल तैयार है बुद्ध के लिए एक रास्ता तोड़ना इसलिए बुद्ध ने एक दूसरी तरह की व्यवस्था की इस जन्म में उन्होंने पहले सब तरह की साधनाओं में हो गए और प्रत्येक साधना से गुजर कर उन्होंने कहा बेकार है बहुत मजे की घटना सब तरह की साधना में गए और हर साधना से गुजर कर उन्होंने कहा बेकार है इससे कोई कहीं नहीं पहुंचता और अंत में अपनी साधना की घोषणा की कि इससे मैं पहुंचा हूं और इससे पहुंचा जा सके ये बहुत ही जिसको कहना चाहिए मैनेज थी बात यह भी बहुत व्यवस्थित जिसको भी नई साधना की घोषणा करनी हो उसे पुरानी साधनाओं को गलत कहना ही पड़ेगा वाह वाह। और अगर बुद्ध बिना गुजरे कहते गलत से जैसा की कृष्णमूर्ति कहते हैं तो इतना परिणाम होता जितना कृष्णमूर्ति का हो रहा है क्योंकि जिस बात से आप गुजरे नहीं हैं, उसको आप गलत कहने के भी हकदार नहीं रह जाते अभी कोई आंस क्या होगा कृष्णमूर्ति का बात उसने कुंडलने के लिए पूछा होगा उन्होंने कहा सब बेकार तो मैंने उसको कहा कि तुम्हें उनसे पूछना था कि आप अनुभव से कह रहे हैं या बिना अनुभव कह कुंडलनी के प्रयोग से आप गुजरे हैं या बिना गुजरे कह रहे हैं अगर बिना गुजरे कह रहे हैं तो बिल्कुल बेकार बात कह रहे हैं अगर गुजर के कह रहे हैं तो दो सवाल पूछने चाहिए कि गुजरने में आप सफल हुए हैं कि असफल होकर कह रहे हैं अगर सफल हुए तो नॉन कहना गलत है अगर असफल हुए तो ऐसा मान लेना जरूरी नहीं कि आप असफल हुए इसलिए और लोग भी असफल हो जाएंगे तो बुद्ध को सारी साधनाओं से गुजर कर लोगों को दिखा देना पड़ा कि ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है इनसे कोई कहीं नहीं पहुंचता फिर जिससे मैं पहुंचता हूं मैं तुमसे कहता हूं जिससे मैं पहुंचा मैं तुमसे कहता हूं महावीर उन्हीं साधनाओं से गुजर के घोषणा किए कि ये सही हैं जो परंपरा से तैयार थी बुद्ध ने घोषणा की कि वो सब गलत है और एक नई दिशा खोजी मगर ये दोनों ही व्यक्ति पिछले जन्म से उपलब्ध है कृष्ण भी पिछले जन्म से उपलब्ध है लेकिन कृष्ण कोई विशेष मार्ग साधना का नहीं दे रहे हैं कृष्ण जीवन को ही साधना बनाने का मार्ग दे रहे हैं इसलिए किसी तपश्चर्या में जाने की उन्हें कोई जरूरत नहीं बल्कि वो बाधा बनेगी अगर महावीर ये कहें कि दुकान पर बैठ के भी मोक्ष मिल सकता है तो महावीर का खुद का व्यक्तित्व बाधा बन जाएगा। महावीर अगर ये कहें कि दुकान पर बैठ के मोक्ष मिल सकता तो महावीर का तो लोग खुद पूछेंगे कि फिर तुमने क्यों छोड़ लग कृष्ण अगर जंगल में तपस्या करने जाएं और फिर युद्ध के मैदान पर खड़े होकर कहें कि युद्ध में भी मिल सकता तो फिर ये बात नहीं सुनी जा सकती फिर तो अर्जुन भी कहता कि क्यों धोखा देते हो मुझे आप खुद जंगल में जाते हो मुझे जंगल जाने नहीं देते तो ये प्रत्येक शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या देने वाला है इसके अनुकूल उसे सारी जिंदगी खड़ी करनी पड़ेगी बहुत बार उसे ऐसी व्यवस्थाएं जिंदगी में करनी पड़ेंगी जो कि बिल्कुल ही आर्टिफिशियल है मगर जो उसे देना है उसे देने के लिए उनके बिना मुश्किल नहीं दिया जा सकता अब इसमें मेरे बाबत पूछते हैं जो थोड़ा कठिन है मुझे सरल पड़ता है बुद्ध या कृष्ण की या महावीर की बात कर दो तीन बातें ख्याल में लेकिन नहीं जा सकती एक तो पिछला जन कोई 700 साल के पास है इसलिए बहुत कठिनाई भी है महावीर का पिछला जन केवल 250 साल के पास बुद्ध का पिछला जन्म केवल 78 साल के पास बुद्ध के तो इस जन्म में वे लोग भी मौजूद थे जो पिछले जन्म की गवाही दे सके महावीर के जन्म में भी इस तरह के लोग मौजूद थे जो अपने पिछले जन्मों में महावीर के जन्म का स्मरण कर सके कृष्ण का जन्म कोई 2000 साल बाद इसलिए कृष्ण जितने नाम लिए हैं वो सब नाम अति प्राचीन हैं और उनका कोई स्मरण नहीं जुटाया जा सकता सात सौ साल इसलिए लंबा फासला है जो व्यक्ति सात सौ साल बाद पैदा होता उसके लिए लंबा फासला नहीं है क्योंकि जब हम शरीर के बाहर हैं तब एक क्षण और साल में कोई फर्क नहीं सब जो हम टाइम स्केल है हमारा शरीर के साथ शुरू होता है शरीर के बाहर तो कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप सात सौ साल रहेगी सात हजार साल रहे लेकिन शरीर में आते ही अंतर पड़ता है और ये भी बड़े मजे की बात है कि ये जो पता लगाने का उपाय है कि एक व्यक्ति जैसे मैं अपना कहता हूं कि मैं सौ सा, सा, साल नहीं था तो ये सात सा, साल का मुझे कैसे पता लगेगा ये भी मैं सीधा पता लगाना बहुत कठिन ये भी मैं उन लोगों की तरफ देख कर पता लगा सकता हूं जो इस बीच में कई दफे जन्मे समझे कि एक व्यक्ति मुझसे सात साल पहले परिचित था मेरे पिछले चरण में बीच में मेरी तो मेरा तो गैप है लेकिन वो दस दफे जन्म गया और उसके दस जन्मों की स्मृतियों का संग्रह है, वही संग्रह से मैं हिसाब लगा सकता हूँ कि मैं बीच में कितनी देर तिरोहित था तो नहीं हिसाब लगा लगाना, सकता हिसाब लगाना कठिन हो जाए क्योंकि हमारा जो टाइम स्के लिए नाप का हमारा पैमाना है वो शरीर के पार जो टाइम है उसका नहीं है। शरीर के इस तरफ जो टाइम है उसका करीब करीब ऐसा जैसे मैं एक क्षण को झपकी लग जाए और सो जाऊं और एक सपना देखूं और सपने में मैं देखूं कि वर्षों बीत गए ऐसा सपना देखूं और क्षण भर बाद आप मुझे उठा दे कहेंगे आपकी झपकी लगती है और मैं आपसे पूछूं कितना समय गुजरा और आप कहेंगे अभी तो क्षण भर भी नहीं बीता होगा मैं कहूँ ये कैसे हो सकता है क्योंकि मैंने तो वर्षों लंबा सपना देखा सपने में एक क्षण में वर्षों लंबा सपना देखा था टाइम स्केल अलग है और सपने से लौट के अगर उस आदमी को इस जगत में कोई भी उपाय ना मिले जानने का कि मैं कब सोया था तो पता लगाना मुश्किल है वो कितनी देर सपना देखता तो, वो तो यहां जो घड़ी रखी वो बताती है कि जब मैं अभी जाग रहा था तब तो बारह बजे थे और अभी सोया हूं और अभी वो तो बारह बजकर एक ही मिनट हुआ वो आपकी तरफ देखता आप अभी यही बैठे हैं तो तो ही पता लगता है अन्यथा पता नहीं लगता ये जो ये जो सात सौ साल का पार होना है और दूसरी बात आपने पूछी कि क्या मैं पूरे ज्ञान को लेकर पैदा हुआ तो इसमें दो बातें समझनी पड़ेंगी जो थोड़ी भिन्न है कहना चाहिए करीब करीब पूरे ज्ञान को लेकर पैदा करीब करीब इसलिए कहता हूं कि जान के कुछ चीजें बचा दी गई जान के भी बचाई जा सकती इस संबंध में भी जैनों का हिसाब बहुत वैज्ञानिक है जैनों ने ज्ञान के जल्दा हिस्से तोड़ दिए इस जगत में चौधवा अंदर चला जाएगा तो तेरह गुणस्थान कहते हैं उनको तेरह लेयर से इनमें कुछ ऐसे गुणस्थान हैं जिनकी छलांग लगाई जा सकती इंजिन से बच के निकला जा सकता है, तो जिन्हें छोड़ा जा सकता है, जो ऑप्शनल है जरूरी नहीं है कि उनसे गुजरा जाए उनको पार किया जा सकता है लेकिन उनको पार करने वाला व्यक्ति तीर्थंकर बंध को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता वो जो ऑप्शनल है शिक्षक को तो वो भी जानना चाहिए मेरा माना ना जो वैकल्पिक है शिक्षक को वो भी जानना चाहिए जो अनिवार्य है साधक के लिए तो पर्याप्त है लेकिन शिक्षक के लिए पर्याप्त नहीं वैकल्प भी जानना चाहिए तो इसमें तेरह में कुछ गुणस्थान वैकल्पिक हैं ऐसे कुछ ज्ञान की दिशाएं हैं जो कि सिद्ध के लिए आवश्यक नहीं है वो सीधा मोक्ष जा सकता है लेकिन शिक्षक के लिए जरूरी है दूसरी बात इसमें एक सीमा के बाद जैसे बारहवीं गुणस्थान के बाद वो जो दो शेष अवस्थाएं रह जाती हैं, उनको लंबाया जा सकता है उनको एक जन्म में पूरा किया जा सकता दो जन्म में पूरा किया जा सकता तीन जन्म में पूरा किया जा सकता और उनको लंबाने का उपयोग किया जा सकता जैसा मैंने कहा कि पूरे ज्ञान हो जाने के बाद तो एक जन्म के बाद कोई उपाय नहीं है एक जन्म से ज्यादा सहयोगी नहीं हो सकता था लेकिन 12 गुणस्थान के बाद अगर दो गुणस्थानों को रोक लिया जाए तो वो बहुत जन्मों तक सहयोगी हो सकता है और वो रोकने की संभावना है 12 गुण स्थान पर करीब करीब बात पूरी हो जाती लेकिन मैं कहता हूँ करीब करीब जैसे कि सब दीवारें गिर जाती हैं सिर्फ एक पर्दा रह जाता है जिसके आर पार भी दिखाई पड़ता है लेकिन फिर भी पर्दा होता है जिसको हटा उस तरफ जाने की कोई कठिनाई नहीं लेकिन अब उस तरफ जाके भी जो देखने को मिलेगा वो यहां से भी देखने को मिल रहा है अंतर भी नहीं पड़ता इसलिए मैं कहता हूं करीब करीब एक कदम उस तरफ चला जाया जाए तो एक जन्म और लिया जा सकता है लेकिन इस पर्दे के इस पार खड़ा लिया जाए तो कितने ही जन्म लिए जा सकते कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन पार जाने के बाद एक बार से ज्यादा इस तरफ आने का कोई उपाय नहीं पूछा जा सकता है कि महावीर बुद्ध को भी यह ख्याल था कि सबको साफ रहा है तो इसका तो और उपयोग किया जा सकता था लेकिन बहुत सी स्थितियों में बुनियादी फर्क पड़े महावीर और बुद्ध जिन लोगों के साथ कई जन्मों से काम कर रहे थे ये बड़े मुझे की बात है कि परम ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद केवल बहुत ही एडवांस साधकों पर उपयोग किया जा सकता है, उसके ज्ञान का और कोई उपयोग किया नहीं जा सकता जिन लोगों के पुत्र महावीर काम कर रहे थे जन्मों से जो उनके साथ चल रहे थे बहुत रूपों में उनके लिए एक जन्म काफी था कई बार तो ऐसा हुआ कि एक जन्म भी जरूरी नहीं रहा इस जन्म में ज्ञान हो गया अगर 20 साल की उम्र में एक आदमी को और 60 साल उसको जिंदा रहना 40 साल में ही काम हो सकता तो बात समाप्त हो गई कोई लौटने की जरूरत न रहेगी लेकिन अब हालतें बिल्कुल अजीब नहीं अब जिसको हम कह सकें कि बहुत विकसित साधक वो ना के बराबर अगर उनपे भी काम करना हो तो भविष्य के शिक्षकों को अनेक जन्मों के लिए तैयारी रखनी तभी उन काम किया जा सकता तो काम नहीं किया जा और एक मजे की बात थी कि महावीर या बुद्ध को जब भी वो छोड़ते थे अपना आखिरी जीवन तब सदा उनके पास कुछ लोग थे जिनको आगे का काम सौंपा जा सके आज वो हाल बिल्कुल नहीं है न आदमी जो है आज आदमी का पूरा का पूरा ध्यान वाह मुखी है। और इसलिए आज शिक्षक के लिए ज्यादा कठिनाई है जो उस वक्त कभी भी नहीं थी बहुत ज्यादा कठिनाई क्योंकि एक तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़े ज्यादा अविकसित तो लोगों के साथ मेहनत करनी पड़े और हर बार मेहनत के खो जाने का डर और कभी भी ऐसे आदमी मिलने मुश्किल होते हैं जिनको काम सौंपा जा सके जैसे कि नानक के मामले में हुआ है। गोविंद सिंह तक दस गुरुओं तक काम सौंपने वाला आदमी मिलता गया गोविंद सिंह को सिलसिला तोड़ देना पड़ा बहुत कोशिश की यानी गोविंद सिंह ने इतनी कोशिश की है इस जमीन पर जैसा कभी किसी को नहीं करनी पड़ी, कि एक आदमी मिल जाए जो ग्यारहवा सिलसिला जारी रखने लेकिन एक आदमी नहीं मिल क्लोज कर देना ग्यार आदमी अब नहीं होगा क्योंकि ये जो होना है ये इस कंटिन्यूटी में हो सकता है इसमें जरा सा भी ब्रेक होकर नहीं हो सकता जरा सा भी अंतराल हो जाए तो कठिनाई है फिर ये नहीं हो सकता वो जो दिया जाना है वो कठिन हो जाए बौद्ध धर्म को हिंदुस्तान से चीन जाना पड़ा क्योंकि चीन में आदमी उपलब्ध था जिसको दिया जा लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान से कोई बौद्ध धर्म का प्रचार करने बौद्ध भिक्षु चीन का गलत है ख्याल ये हम ऊपर से जो इतिहास को देखते हैं उनकी समझ है हुइनैंग नाम का आदमी चीन में था जिसको कि दिया जा सकता था और बड़े मजे की बात है कि हुईनेंग आने को राजी नहीं था जो जो कठिनाई है जगह के वो बहुत अद्भुत हुईनेंग आने को राजी नहीं क्योंकि उसे भी अपनी संभावनाओं का कोई पता नहीं बोध धर्म को यहां से यात्रा करनी और एक वक्त आया कि चीन से भी हटा देना पड़ा और जापान में जाके देना पड़ा ये जो सात साल का फासला कई लिहाज से कठिनाई का है दो लिहाज से कठिनाई एक तो जन्म लेने की कठिनाई रोज बढ़ती जाएगी जो भी व्यक्ति किसी स्थिति को उपलब्ध हो जाएगा उसे जन्म खोजना कठिन होता जाएगा बुद्ध में महावीर के वक्त कोई कठिनाई नहीं थी रोज ऐसे गर्भ उपलब्ध थे जहां ऐसी व्यक्ति पर खुद महावीर के वक्त में आठ परम ज्ञानी बिहार में थे थी। ठीक महावीर की स्थिति अलग अलग आठ मार्गों से वो काम कर रहे थे और निकटतम स्थिति को तो हजारों लोग थे थोड़े बहुत लोग नहीं थे हजारों लोग जिनको काम कभी भी सौंपा जा सकता है जो संभालेंगे आगे बढ़ा देंगे आज तो किसी को जन्म लेना हो तो आगे और हजारों साल प्रतीक्षा करनी पड़ता वो दूसरा जन्म ले सके इस बीच उसने जो काम किया था वो सब खो जाए इस भी जिन आदमियों पर काम किया था उनके दस जन्म हो जाए दस जन्मों की परतें उनके ऊपर हो जाए इनको काटना कठिन हो जाए तो अब तो किसी भी शिक्षक को पर्दे के पार होना काफी समय लेना पड़ेगा उसे रुकना पड़ेगा और अगर कोई पर्दे के पार हो गया तो वो दूसरा जन्म लेने को एक भी चुनने को राजी नहीं होगा क्योंकि तो वो बेकार है उसका कारण है अब वो एक भी लेना बेकार क्योंकि किसके लिए लेना वो एक में अब काम नहीं हो सकता मुझे पता हो कि कमरे में आके घंटे भर में काम हो जाएगा तो आने का मतलब है, और अगर काम हो ही नहीं सकता तो उचित नहीं उचित एक कारण से और नहीं करुणा इस संबंध में दौरे अर्थ रखती है एक तो आपको जो देना है वो भी करुणा चाहती है लेकिन वो ये भी जानती है कि अगर सिर्फ आपसे कुछ छीन लिया जाए और दिया ना जा सके तो आपको और खतरे में डाले आपका खतरा कम नहीं होता बढ़ जाता अगर मैं आपको कुछ दिखा सकता हूं तो दिखा दूं और न दिखा सकूं और जो आपको दिखाई पड़ता था उसमें भी आप अंधे हो जाएं तो और कठिनाई इस सात साल में दो तीन बातें और आपको ख्याल में दिन एक कभी मेरे ख्याल में नहीं था उसकी बात उठेगी लेकिन अभी अचानक पुना में बात उठ गई मेरी माँ आई होगी तो उसको रामलाल पुंगलिया ने पूछा होगा कि मेरा पहला से पहला उनको कोई ख्याल हो तो मुझे बताए तो मैं तो सोचता था कि इसकी बात कभी उठने की बात नहीं हो। हैरानी मुझे होगी कि मुझे तो पता ही नहीं था कब उनकी बात हुई अभी उन्होंने मीटिंग में वहां इसको कहा तो मेरी मां ने उनको कहा कि मैं तीन दिन तक रोया नहीं और तीन दिन तक मैंने दूध नहीं पिया ये मुझे पहला स्मरण है फिर मैं कुछ बात नहीं किया वो अभी आई बात कई लेकिन ये ठीक है सात सौ वर्ष पहले पिछला मेरा जो जन्म था उसमें मरने के पहले इक्कीस दिन के एक अनुष्ठान की व्यवस्था थी इक्कीस दिन पूर्ण उपवास रह के मैं उसे शरीर छोड़ दूंगा उसमें कुछ प्रयोजन थे लेकिन वो इक्कीस दिन पूरे नहीं हो सके तीन दिन बाकी रह गए वो तीन दिन इस बार पूरे करने पर वो कंटिन्यूटी है वहां से वहां बीच का समय नहीं अर्थ रखता कोई भी वो जो मैं कह रहा हूं बीच के समय का कोई अर्थ नहीं होता तीन दिन पहले हत्या ही कर दी गई पिछले जमीन वो इक्कीस दिन पूरे नहीं हो सके तीन दिन पहले हत्या ही कर दी गई वो तीन दिन छूट गए वो तीन दिन इस जन्म में पूरी हो इक्कीस दिन अगर पूरे हो जाते हैं उस जन्म में तो शायद एक जन्म से दूसरा ज्यादा जन्म लेना कठिन हो जाता अब इसमें बहुत सी बातें ख्याल में मिलेंगे वो इक्कीस दिन अगर पूरे हो जाते तो एक जन्म से ज्यादा लेना कठिन हो जाता क्योंकि उस पर्दे के पास खड़े होना और पार न होना बड़ा कठिन है उस पर्दे से देखना और पर्दे को न उठा लेना बहुत कठिन यह कब उठ जाता है इसका ठीक हो सकना भी कठिन उस पर्दे के पास खड़े रहना और पर्दे को न उठाना करीब करीब असंभव मामला है वो संभव हो सका क्योंकि तीन दिन पहले हत्या कर दी थी इसलिए निरंतर इधर मैंने बहुत बार कई सिलसिलों में कहा था कि जैसे जीसस की हत्या के लिए जुडास की कोशिश जीसस की दुश्मनी नहीं जिस आदमी ने मेरी हत्या कर दी वो उसमें भी दुश्मन है। हालांकि वो दुश्मन की तह लिया गया दुश्मन की तहे लिया जाए। वो हत्या कीमती हो गई वो तीन दिन जो चुप गए मृत्यु के क्षण में उस जीवन की पूरी साधना के बाद वो तीन दिन जो कर सकते थे इस जन्म में 21 वर्षों में होता है एक, एक दिन के लिए सात सात वर्ष चुकाने पड़े तो उस जन्म से पूरा ज्ञान लेके मैं नहीं आया करीब करीब पर्दा उठ सकता था लेकिन तब एक जन्म होता है अभी एक जन्म और ले सकता हूं अभी एक जन्म की संभावना और है लेकिन वो इस पर निर्भर करेगी कि अगर मुझे लगे कि कुछ उपयोग हो सकेगा किन्हीं के लिए इस भर पूरी मेहनत करके देख लेने से पता लगेगा कि कुछ उपयोग हो सकता है तो ठीक है अन्य वो बात समाप्त हो जाती उसको कोई क्या उपयोगी हो गए तो जैसा मैंने कहा कि समय का स्केल बदलता है वैसा चित्त की दशाओं में भी समय का स्केल भिन्न होता है जन्म के वक्त समय बहुत मंद गति होता है मृत्यु के वक्त बहुत तीव्र गति होती अब समय की गति का हमें कभी कोई ख्याल नहीं है क्योंकि हम तो समझते हैं कि समय की कोई गति नहीं होती हम तो समझते हैं कि समय में सब गति होती है अभी तक बड़े से बड़े वैज्ञानिक को भी समय में भी गति होती है टाइम वेल्यूसिटी भी है इसका कोई ख्याल नहीं है और इसलिए ख्याल नहीं है कि टाइम वेल्यूसिटी अगर हम बना लें, समय की गति बना लें तो बाकी गति को नापना मुश्किल हो जाएगा समय को हमने फिर रखा है हम कहते हैं कि एक घंटे में तीन मील चला लेकिन अगर घंटा भी तीन मील में कुछ चला हो तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मैंने तो घंटे को फिर किया है उसको हमने स्टैटिक मान लिया उसको हमने फिर कर लिया भाई ये तय नहीं तो सब अस्त हो जाएगा तो समय को हमने स्टैटिक बनाया हुआ अभी बड़े मजे की बात है समय जो कि सबसे ज्यादा नॉन है, समय जो कि सबसे ज्यादा तरल और गतिमान है समय यानी परिवर्तन उसको हमने बिल्कुल फिक्स खड़ा कर रखा खूटे की तरह गाड़ दिया उसको गाड़ा इसलिए नहीं तो हमारी सारी गतियों को नापना मुश्किल हो जाएगा ये जो समय की गति है ये भी चित्र दशा के अनुसार कम और ज्यादा होती बच्चे की समय की गति बहुत धीमी होती है बूढ़े की समय की गति बहुत तीव्र होती है बहुत कंपेक्ट हो जाती है सिकुड़ जाती है थोड़े स्थान में वो समय ज्यादा गति करता है बूढ़े के लिए बच्चे के लिए ज्यादा स्थान में समय बहुत धीमी गति करता है प्रत्येक पशु के लिए भी अलग अलग होती है आदमी का बच्चा चौदह साल में जितनी गति कर पाता है कुत्ते का बच्चा बहुत थोड़े महीनों में उतनी गति कर लेता है। और पशुओं के बच्चे और भी जल्दी गति कर लेते हैं कुछ पशुओं के बच्चे करीब करीब पूरे पैदा होते हैं। जमीन को उन्होंने पैर रखा कि उनमें और उनके अडल्ट में कोई फर्क नहीं होता पूरे होते इसलिए पशुओं को समय का बहुत बोध नहीं है गति बहुत तीव्र होती है इतनी तीव्रता सो जाती है कि बच्चा पैदा हुआ घोड़े का और चलने लगा उसे पता ही नहीं चलता है कि पैदा होने और चलने के बीच में समय का फासला है आदमी के बच्चे को समय का फासला पता चलता इसलिए आदमी समय से पीड़ित प्राणी है समय से बहुत परेशान है एकदम कंपित है समय जा रहा है समय भागा जा रहा है। तो उस जन्म के आखिरी क्षण में तीन दिन में जितना काम हो सकता था क्योंकि तो समय कंपैक्ट था कोई 106 वर्ष की उम्र थी और वो समय बिल्कुल कंपैक्ट था वो से हो सकती थी जो बात तीन दिन में वो इस जन्म के बचपन से शुरू होगा वो तो अंत था वो 21 वर्ष उसको उसको पूरा होने मिले थे कई बार अवसर चूका जाए तो एक एक दिन के लिए सात सात साल चुकाने पड़ सकते हैं। तो इस जंत पूरा लेके नहीं आया करीब करीब पूरा लेके लेकिन अब मेरी सारी व्यवस्था मुझे और करनी पड़ी समय ने कहा कि महावीर को एक एक व्यवस्था करनी पड़ी एक तपस्या जिसके माध्यम से वो दे सके बुद्ध को दूसरी व्यवस्था करनी पड़ी एक एक तपस्या को गलत करके एक तपस्या मुझे बिल्कुल व्यर्थी जो महावीर बुद्ध को कभी नहीं करना पड़ा वो करना पड़ा है मुझे व्यर्थी सारे जगत में जो भी है वो पढ़ना पड़ा बिल्कुल व्यर्थ उसका कोई प्रयोजन नहीं है मुझे क्योंकि आज के जगत को अगर कोई भी मैसेज भेजा सकते सकती तो ना तो उपवास करने वाली कि आज की जगत को कोई फिक्र ना आंखें बंद करके बैठे आदमी की कोई फिक्र आज की जगत पर अगर कोई भी मैसेज जा सकती है अगर कोई भी तपस्या जा सकती है तो आज के जगत के पास जो एक बौद्धिक ज्ञान का विराट अंबार लग गया है उस सबको आत्मसात करते ही जा सकते इसमें कोई उपाय नहीं तो इसलिए मैंने तो पूरी जिंदगी किताब के साथ लगाई और मैं आपसे कहता हूं कि महावीर को उतनी तकलीफ भूखे रहने में नहीं हुई तकलीफ नहीं क्योंकि जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है उस सब को मुझे व्यर्थ ही श्रम करना पड़ा लेकिन उस श्रम के बाद ही आज के युग के लिए बात सार्थक हो सकती है अनथ नहीं, नहीं और कोई उपाय नहीं आज का युग उस बात को ही समझ सकेगा अनथ नहीं समझ सकता नहीं समझ पाए और ये अगर ख्याल में आ जाए तो कठिन नहीं है बहुत कि आपको अपने पिछले जीवन का भी थोड़ा थोड़ा ख्याल आने लगे और मैं चाहूंगा कि जल्दी वो ख्याल आपको लाऊं क्योंकि वो ख्याल आने लगे तो एक बड़ी समय की और शक्ति की बचत हो जाती क्योंकि अक्सर यह होता है कि आप हर बार वहां से शुरू करते हैं जहां से आपने छोड़ा नहीं था यानी करीब करीब आप हर बार आबासा से शुरू करते हैं अगर आपको पिछला स्मरण आ जाए तो आपको आबासा से शुरू नहीं करना होता जहां आपने छोड़ा था उसके आगे आप शुरू करते और तब कोई गति हो पाती नहीं तो गति नहीं हो अब ये समझ नहीं जाता है पशुओं की कोई गति नहीं हो पाई वैज्ञानिक बहुत परेशान हैं कि पशु वहीं के वहीं रिपीट करते रहते बंदर के पास करीब करीब आदमी से थोड़ा ही कम विकसित मस्ते मगर विकास का अंतर बहुत भारी जितना मस्तिष्क में अंतर नहीं बात क्या है क्या कठिनाई ये ये ये वर्तुल में बंदर आगे क्यों नहीं बढ़ते वो ठीक वहीं है जहां दस लाख साल पहले थे और अभी तक हम सोचते थे कि विकास हो रहा है सब में लेकिन ये अपदिग्ध है बात डार्विन की ये बात बहुत संदिग्ध है क्योंकि लाखों साल से बंदर वहीं के वही वो विकसित नहीं हो रहा गिलहरी गिलहरी है वो विकसित नहीं हो रही गाय गाय है वो विकसित नहीं हो रही तो विकास सिर्फ होने से नहीं हो रहा है कहीं कोई और बात फर्क पड़ रहा है हर बंदर को अपना प्रारंभ वहीं से करना पड़ता है जहां उसके बाप को करना पड़ा वो बाप ने जहां अंत किया वहां से बंदर प्रारंभ नहीं कर पाता बाप कम्युनिकेट नहीं कर पाता जो सारी कठिनाई बाप ने जहां तक पाया अपनी जिंदगी में वो अपने बेटे को वहां से शुरू नहीं करवा पाता बेटा फिर वही शुरू करता है जहां बाप ने शुरू किया फिर विकास होगा कैसे वो हर बार हर बेटा फिर वहीं शुरू करता है तो एक वर्तुल है जिसको घूम के फिर शुरू हो जाए करीब करीब ऐसी स्थिति जीवन के आत्मिक विकास की भी है आप अगर इस जन्म को फिर वहीं से शुरू करते हैं जहां आपने पिछला जन्म शुरू किया था तो आप कभी विकसित नहीं हो पाएंगे आध्यात्मिक अर्थों में आपका कभी कोई एवोल्यूशन नहीं हो पाया फिर अगले जन्म में आप वहीं से शुरू करेंगे जहां यहां से शुरू किया है। हर बार अंत करेंगे हर बार शुरू करेंगे शुरुआत का बिंदु अगर वही रहा जो पिछला था तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा विकास का मतलब है पिछला अंतिम बिंदु इस जन्म का पहला बिंदु बन जाए नहीं तो विकास नहीं हो सकता मनुष्य ने विकास कर लिया क्योंकि उसने भाषा खोज ली कम्युनिकेट करने को बाप जो कुछ जान पाता है वो अपने बेटे को दे जाता है शिक्षा दे जाता है एजुकेशन का मतलब ये इतना है कि बाप की पीढ़ी ने जो जाना वो बेटे की पीढ़ी को सौंप देगी बेटे को वहां से शुरू न करना पड़ेगा जहाँ से बाप की पीढ़ी को करना पड़ा बेटा वहां से शुरू करेगा जहाँ बाप अंत कर रहा है तो फिर गति हो जाएगी तब ये स्पाइरल जो है सर्कुलर नहीं होगा स्पाइरल हो जाएगा। ये फिर एक ही जगह नहीं घूमेगा ऊपर उठने लगेगा ये पहाड़ की तरह ऊपर की तरफ चलने लगे जो मनुष्य के विकास में सही है वो एक एक व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में भी सही है आपके और आपके पिछले जन्म के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आपने अपने पिछले जन्म से अभी तक कोई बातचीत नहीं की आपने कभी पूछा नहीं कि कहां छूटा था मैं वहां से शुरू करूं नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर वही मकान बनाऊं जो मैंने पहले भी ईंटर भरी थी बुनियाद रखी थी वो मर गया और फिर ईंटर भरू फिर बुनियाद रखू फिर मर जाऊं और हमेशा बुनियाद भरता रहूं तो शिखर कब उठे इसलिए मैंने जो थोड़ी सी पिछले जन्म की बात की वो इसलिए नहीं कही कि मेरे बाबत आपको कुछ पता हो उसका कोई मूल्य नहीं है वो सिर्फ इस कारण कह दी कि शायद उससे आपको थोड़ा ख्याल आना शुरू हो पिछले जन्म की थोड़ी तलाश हो क्योंकि उसी दिन आपके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति होगी उत्क्रांति होगी जिस दिन आप पिछले जीवन के आगे इस जीवन में कदम उठाएंगे अन्यथा अनेक जन्म भटक जाएंगे और कहीं भी नहीं पहुंचेंगे वही पुनरुक्त होता था पिछले जीवन और इस जीवन के बीच संवाद चाहिए और पिछले जीवन में जो जो आपने पाया था उसको शिक्षा करके अपने भीतर और अपने को उसके आगे कदम उठाने की क्षमता चाहिए इसलिए महावीर और बुद्ध जिन्होंने की सबसे पहले पिछले जन्मों की विराट चर्चा की इसके पहले शिक्षकों ने नहीं की थी उपनिषद वेद के शिक्षकों ने ज्ञान की बात कही थी परम ज्ञान की बात कही लेकिन कभी भी पिछले जन्मों के विज्ञान से उसको जोड़ने की बहुत चेष्टा नहीं की। महावीर तक आते आते ये बात साफ हो गई ये बहुत साफ हो गई कि सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है कि तुम क्या हो सकते हो ये भी बताना जरूरी है कि तुम क्या थे क्योंकि तुम जो थे उसके आधार के बिना तुम वो नहीं हो सकोगे जो हो सकते हो इसलिए महावीर और बुद्ध का तो पूरा चालीस साल का समय लोगों को उनके पिछले जन्म में स्मरण कराने में बीता और जब तक एक आदमी पिछला जन्म स्मरण न कर ले तब तक वो कहते थे आगे की फिक्र मत कर तू पहले पीछे की पूरी फिक्र कर ले साफ साफ उस नक्शे को देख ले तू कहां तक चल चुका है फिर आगे हम खत्म कर अन्य दौड़ होगी व्यर्थ होगी कहीं तू फिर उसी रास्ते पर दौड़ता रहा जिस पर तू पहले भी दौड़ चुका है तो सार क्या होगा इसलिए पुनर्स्मरण अत्यंत अनिवार्य कदम था अब आज की कठिनाई ये है पुनर्स्मरण कराया जा सकता है पिछले जन्मों का स्मरण कठिन जरा भी नहीं लेकिन साहस नाम की चीज ठीक हो गई और पिछले जन्म का स्मरण तभी कराया जा सकता है जब इस जन्म के कैसी ही कठिन स्मृतियों में भी आप शांत रह सकते हम अन्यथा नहीं करवाया जा सकता क्योंकि ये तो कुछ कठिन नहीं है पिछले जन्म की स्मृतियां टूटेंगी तो बहुत कठिन होगी और ये स्मृतियां तो इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है वो तो इकट्ठी मिलेंगी इसमें तो आज की तकलीफ आज झेल लेते हैं कल भूल जाते हैं कल की तकलीफ कल झेल लेते हैं परसों भूल जाते हैं पिछले जन्म की स्मृति तो पूरी की पूरी इकट्ठी टूट पड़ेगी इकट्ठी फ्रेगमेंट्स में नहीं आएगी वो तो पूरी की पूरी के ऊपर आ जाएगी एक साथ उसको झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे अब उसके झेलने की कसौटी तभी मिलती है जब इस जन्म की सारी स्थिति में आपको कोई तकलीफ नहीं मालूम पड़ती है ठीक इससे कोई पीड़ा नहीं कोई आचन नहीं कुछ भी हो जाए कोई अंतर नहीं पड़ता इस जीवन की कोई स्मृति आपके लिए चिंता न बनती हो फिर ही पिछले दिन की स्मृति में उतारा जा सकता है तो महाचिंता हो जाए और उस महा चिंता का द्वार कभी खोला जा सकता है जब झेलने की क्षमता और पात्रता <laughs>